सोलों पदार्थों में आठवां पदार्थ है तर्क निरुपण किया जा रहा है तर्क पदार्थ तर्को अनिष्ट प्रसंग तर्क किसको कहते हैं अनिष्ट प्रसंग का नाम तर्क है अनिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा आप कहेंगे जो अगला व्यक्ति गलत बोल रहा है अगर है धुआं है लेकिन हम अग्नि को नहीं मानेंगे तब तो उसको कहा जाएगा ये धुआं है और अग्नि नहीं है कहो तो बड़ा अनिष्ट की प्राप्ति हो है क्या की प्राप्ति होगी धूम और अग्नि का जो कार्यक्रम वह संबंध ही संसार में भंग हो जाएगा सबसे बड़ा अनिष्ट यही है इसे अनिष्ट की प्रसति करना आपका है यदि इसका यथार्थ अनुभव में लिया है तो इन्हें का अनुग्रह किया बताएंगे देखिए सा सिद्ध व्याप्ति गयो धर्मयो हो व्याप्ति अंगीकारेण अनिष्ट व्याग प्रसंजन रूप ये जो तर्क क्या है सिद्ध hmm. व्याप्ति गयो धर्मयो हो जिन दो धर्मों की व्याप्ति सिद्ध सर्वमत स्वीकृत हो गया इनको उनके सहचर नियम निपारिक संबंध को सहज स्वाभाविक संबंध को स्वीकार कर ले कार्यकाल भाव रूप संबंध आदि को स्वीकार कर लिया है जिन दो धर्मों के बीच में उनमें से आपने क्या किया व्यापक रूप धर्म को स्वीकार कर रहे हो और व्यापक को नहीं मानोगे तब अनिष्ट व्यापक प्रसंजन रूप अनिष्ट जो व्यापक का जो प्रसिद्धि है उसको कथन करने का नाम ही तक है अर्थात दो धर्मों में व्याप व्यापक रूपा एक व्याप्ति सिद्ध निर्णीत मान लिया गया है इस जगत में जिन दोस्तों के बीच में जैसे धूम और अग्नि का बीच में उनमें एक व्याप्य रहता और दूसरा व्यापक होता है और धर्मियों में से आप व्याप्ति का होना इष्ट का हरे हो यानी व्यापक का होना इष्ट नहीं है कहते हो ऐसी स्थिति में व्यापक को स्वीकार करने पर व्यापक की आपत्ति जो होती है आपादन किया जाता है तो आपने व्यापक को मान लिया है तो आप व्यापक को मानना ही पड़ेगा मजबूरी है तो नहीं मानेंगे तो कार्यकार जाएगा यह अनिष्ठी प्रशक्ति हो जाएगी ऐसे आपादन करने का नाम ही तक है यथा जैसे यदि अत्र घटो अभविष्यत् तरी भूतल यदि अत्र घटो अभविष्यत् यदि घट होता यदि अत्र अभविष्यत् यदि अघट होता सद्भाव रहता तो भूतल की तरह वह भी दिखाई जरूर देता क्योंकि जो भी घट जहां भी रहा है वह कोई न कोई अधिकरण में रहा है बिना अधिकरण का घट हो नहीं सकता जहां कहा है जहां घट होगा निश्चित रूप वहां उसका अधिकार भूतल जरूर।, जरूर होगा भूतल आदि कुछ ना कुछ उसका अधिकारण जरूर होगा मानना ही पड़ेगा घट आदि होना ही चाहिए इस घटावा भूतल का भी अनुभूतियां घट हो आप कह रहे घट है लेकिन मैं को अधिकरण नहीं मानता ये नहीं हो निरवीकरण का घटाई का अस्तित्व नहीं मान जा सकती सत्ता ही नहीं हो सकता वही सच अयम तर्क प्रमाणा नाम अनुग्राह का वह तर्क है यह उपरोक्त तर्क स्वयं प्रमाण यदिपि नहीं है और क्या पंचम प्रमाण करके भी नहीं मानता हूं किन्तु निश्चित रूप दूसरे प्रमाणों का यह अनुग्राक समर्थक के सहायक है, है। इसकी मदद से आप अगले का कुतर्क को काट सकते कैसे समझाओ समझावत देखो पर्वत वाग्नि ही उतानग्नि इस संधेह नंतर पहला संशय होता है यह पर्वत अग्निवान है या अनग्निमान है यदि कश्चिन मन्यता अनग्नि रि यद को एक कहने लगा भाई पर्वत तो अगन है पर्वत तो अग्नि वाला नहीं तथा तम प्रति तब उसके प्रति जवाब है कहो यदि अयम अनग्निरा भविष्य तथा अनग्निवाद अध्य यदि यह पर्वत अनग्नि है मैंने आग, अग्नि भाव वाला है निश्चित रूपेण रूपे वाला होने के कारण से यह पर्वत धुमा भाव वाला भी होगा अधूम वाला कहना पड़ेगा प्रसंजनम क्रियते इसरा का का जो कथन करना इसी का नाम तर्क शेष प्रसंग तर्क इच्छते अनुमान अनुमानस्य विशेषोद दो प्रकार के तर्क होता है एक विषय शोधक तर्क होता है दूसरा प्रमाण अनुग्राह तर्क होता है ये विषय शोधक है आप जो व्याप्ति का विषय है उसको शोधन कर रहे इसे विषय शोधक तर्क कहा जाता है प्रवर्तमान से धूमवत्वलिंग अनुमान से विषय कि प्रवर्तमान धूमवत्वलिंगक अनुमान का जो विषय अग्नि उसको यह स्पष्ट कर दे रहा है अनग्निमत्व से प्रतीक्षेपात अनग्निमत्व का एक तरह से निषेध कर दिया अतो अनुमान से भवते अनुग्रह का इस प्रकार से अनुमान अनुग्रह का भी हो गया अत्र अतर्क यहां कोई कह सकता है तर्क को संशय है अंतर्भवती संशय में अंतर्भाव करना चाहिए तो ऐसे नहीं करना एक कोट निश्चित विषय पात तर्क तर्क एक कोटि के निश्चय है संशय में उभय कोटि अनिश्चय कोई भी कोटि का निश्चय नहीं है द्वि कोटिक होता है और दोनों कोटि भी किसी भी कोटि का निश्चय नहीं है और एक ही कोटि होती है वो निश्चयत्मक एक कोटि निश्चय विषय तर्क से और व्यापक भी दो कोटि मानोगे यहां भी दो कोटि है वहां भी दो कोटि है।, है ना महावेर वाह पुरुषो वह वा, दो कोटि थी भी दो कोटि है अग्निरवा नगरीरवा ऐसे कह सकता हूं मैं तब कहते बात तो सही है लेकिन वहां दोनों कोटि में अनिश्चय है यह दो कोटि मान भी लिया जाए यानी एक कोटि यहां निश्चय अंतर किसी वहां दूसरे शब्दों में कहा था तर्क संग्रह में व्याप् आरोप व्यापक आरोप व्याप्ति के आरोप के माध्यम से व्यापक के आरोप करने का नाम तर्क का पर्यावसान उसके अपने स्वरूप तक ही नहीं रह जाता है इसलिए किंतु उसका विपरीत अनुमान में हो जाता है हमेशा तर्क क्या करता है विपरीत तो अनुमान की ओर ले जाता है यदि अत्र तर्यतः धुमा भाव कर दिया यदि अग्नि के अभाव कहते हो फिर तथा भाव भी सिद्ध हो जाएगा ऐसे अभाव पर सिद्धि विपरीत की ओर सिद्धि करनी चलता है ये तर्क का लाभ है यदि अतः अग्नि न धुमो पी न ऐसे उसको विपरीत अनुमान करने में उसका अवसान माना जाता है और निष्कर्षा यह समाज धुमा भावो नास्ती हमें धूम दिख रही ना इसे धुमा भाव नहीं है तस्ती इसे अग्निभाव भी नहीं है निश्चित यहां अग्नि है यह धो करके के विषय अशुद्धि भी हो गया अनुमानी का अनुमान का विषय वह भी शुद्ध हो गया और विपरीत अनुमान करता हुआ प्रमान, अनुमान प्रमाण का अनुग्रह अनुग्राह बन गया है इसे मुख्य फल क्या है वे विचार के आशंका की निवृत्ति मुख्य फल है कि वे पूर्व पक्ष विचार किया धूमास कार्य कारण भाव विचार की कल्पना कार्य है किंतु कारण हम मानेंगे किसी हो कारण अग्नि को हम नहीं मानेंगे ऐसे जो विचार की आशंका करता है उसका निवृत्ति करने में तर्क हमें मदद करता है इसे विचार आशंका का निवृत्ति करना ही मुख्य फल है और इसी बहाने से अनुमान पर अनुग्रह कर दिया समझो ये तर्क रूपी यद्यपि वो आपने यथार्थ ज्ञान का विषय माना तब भी यही लाभ देता है इसलिए भाष्यकार ने कहा है यद्यपि यह तर्क कोई प्रमाण नहीं है चार प्रमाण जो मानते इसके अंतर्गत नहीं है ये न प्रमाण संग्रहित हो न प्रमाणांतरण ये कोई पांचवा प्रमाण भी नहीं चार पांचवा छठा मान लो कोई ऐसे भी नहीं प्रमाण हैं। अत तर्कों का, का इस्तेमाल वाद जल वितंडा, इन तीनों में अगले कूर्व पक्षी का मुंह को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है अत विषय परिशोधक और व्याप्ति या अनुमान का अनुग्राहक रूप से तर्क दो प्रकार का माना जाता है वास्तव में तर्क का पांच भेद है तर्क का पांच भेद आत्माशय पूर्व पक्ष आत्मा शर्द दोष दे दो अन्योन्याश्र दोष चक्रिका दोष अनवस्था दोष प्रमाण प्रसंग नाम से पांच प्रकार का मानदेन् उनमें से मैंने पहले भी आपको लिखा दिया था ना आत्माशन दोष क्या लक्षण बताया था स्व जब तक आत्माश्रय स्व जब तप तत्तम अन्योन्याश्रय स्व दोष होता है और प्रमाण शून्य अनंत विनो पदार्थ कल्पना अनवस्था ये सब लक्षणों को हमने पहले लिखा दिया है अवंत में रह गया केवल जिसको अपने यहां भी समझा है प्रमाण वायितार्थ प्रसंग प्रमाण के स्वीकृतत्व को बायित करना रूपा जो है प्रसिद्ध दोष हो जाता है वो वर्तमान में आपने पढ़ा और ऐसा तीन तीन प्रकार के उत्पत्ति पुनः उत्पत्ति कृत कृत और कृत तीन प्रकार के होते हैं उत्पत्ति कृत आत्माशय दोष उत्पत्ति के लिए जैसे आत्माशय दोष अंडा प्याला मुर्गी पहले कौन पहले था पर कुटांडन न्याय में आत्मशरु उत्पत्ति आत्मस्वष है दोष में बाप पहला की बेटा पहला कि जब बेटा पहला तब तो उसे बाप कहा जाता है तो पहला कहां से हुआ <laughs> <laughs> <laughs> पहले से बाप क्यों नहीं बोलते थे फिर आप <laughs> यही तो है विचित्रता कार्यक्रम का में गलत पकड़ रहे ना वो कारण था ही नहीं ये तो बल्कि पकड़ रखा है कारण तो उसका जीव का अपना तो अदृष्ट था ये तो निमित्त है कारण थोड़ी है बाप तो केवल निमित्र कारण है कारण नहीं गिनते उपादन कारण को मुख्य कारण तो माना जाता है उपादान कारण तो उसका अपना अदृष्ट ये संसार में आने का और बाकी सब गांव है बड़ा बड़ा है भगवान बड़ा नहीं होता आ, संत बड़े होते हैं संतों क्या गुरु और भगवान दोनों आज किसको पहले प्रणाम करना भगवान भुण को, भुण और, गुर को गुरु को करो गुरु को ही गुरु नहीं भगवान को परेशान कराया वो एक अलग विषय उसके विषय में वहां निकृष्ट वस्तु तो तो को ही प्राधानता दी जाती है उत्कृष्ट नहीं दिया जाता है उसको लेकर दूसरा के कर देते हैं भगवान बड़ा है कि भगवान का विभूति पड़ा है वहां कहेंगे भगवान ही बड़ा है भगवान विभूति बड़ा नहीं होता कि भगवान रूप आधार क्यों नहीं विभूति के सत्ता ही नहीं होती है इसे वहां भगवान बड़ा हो जाता है विभूति बड़ा नहीं होता है हम विभूतियों से भगवान को नहीं पहचान रहे भगवान के वैसे विभूतियों के मनुभव कर पा रहे हैं भगवान ईश्वर अंतर इनकी योग है इसे कहा के कि बात इसे होता है कि आप लोगों ने इसमें कह दिया ना आ, जो ज्ञानेश्वरी में शायद कहीं कहा है कि नामदेव ने कहा कि जो सेठ लोग होते हैं ये भगवान की विभूति है धनी जो होते हैं इसे इनकी जो पूजा सेवा सम्मान करना चाहिए ऐसे कहीं लिखा है किसी ओवी में कहीं लिखा हुआ है प्रसन्न में क्या ज्ञानेश्वरी में है कहा है इसको लेकर एक बार हमको कह लो अगर आप जो सेठों को मानते नहीं सेठों फटकार देते हो भगा देते हो ऐसे करते हो ऐसे करते हो तो ठीक नहीं है किसी मराठी ने मेरे को कहा अपने बार करी ने तो मैंने कहा भाई तुमको अभी अकल आया नहीं है तुम समझा नहीं उस पंक्ति का अर्थ को समझा भगवान बड़े है विभूति बड़ा है इस भाव को लेकर नहीं कहा वहां पर विभूति बड़ा है इसे सेठ बड़ा हो गया भगवान से बड़ा सेठ हो गया भगवान की पूजा लगा छोड़ दो और सेठ का पीछे जब पटाप पर आठे लेके चाले फिर भगवान बड़ा है विभूति फिर घूमू उसके पीछे नहीं ऐसा नहीं होता है कहा किस भाव से किस संदर्भ में कहा प्रसंग समझो अच्छे तरफ से उसको उल्टा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा वो भगवान बड़ा होता विभूति नहीं हो सकता है कि भगवान की सत्ता से विभूति के सप्ताह नहीं तो उसकी सप्ताह ही नहीं है इसे सत्ता दृष्ट विचार करते तो अलग बात बनती है महात्म महिमा जो हम महिमा गाते भगवान की तो संतों के वैसे महिमा गा पा रहे हैं तो महात्म्य की बात होती तो अलग है विभूति की बात होती तो अलग चीज आती है किस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं उस विचार का दृष्टि के ऊपर निर्भर है सब व्यवस्था कहीं भगवान बड़ा कहा जाएगा कहीं विभूति को बड़ा कहा कहीं संत को बड़े कहेंगे कहीं भगवान को बड़े कहेंगे संत को वहां बड़े कहेंगे या संत की जो है वजह से हम भगवान की भगवत्ता को समझ पा रहे हैं ग्रहण कर पा रहे हैं असंत से भगवान इसलिए बढ़ाया कि भगवान की सत्ता न होती तो संत किसकी वजन करते किसका भजन करते संत भगवान का अस्तित्व वाले से है तो इसको लेकर संत ने भगवान का भजन किया और भगवान की महिमा को बढ़ाया एक तरह से महत्व बढ़ाया उसका प्रचार किया या इस तरह से दृष्टिकोण पर निर्दार है दृष्टिकोण कौन बढ़ा कौन छोटा हो रहा है ये बड़े छोटे सब चीजों में नियम होता है ये उत्पत्ति स्थिति अपना अलग प्रक्रिया है इसे उत्पत्ति में कौन पहला ये विचार जब आता है तो वहां पर विचार ये होता है भाई वहां आत्माशर दोष आ जाता है को खो कांड में स्थिति कृत दोष आया वहां अन्योन्याशल दोष उत्पत्ति में भी स्थिति में भी आत्माश्रय और ज्ञप्ति में भी आत्माश्रय दोष स्व प्रति स्व ज्ञान भी मान लो कर्म कर्त्री विरोध हो जाएगा आत्माश्रय दोष आ जाता है इस प्रकार से जो है आपका आत्माश्रय में भी उत्पस्थिति ज्ञप्ति अन्योन्याश्रय में भी उत्पास्थिति और ज्ञ्ती को लेकर के और चक्र के दोष में भी उत्पस्थिति और जप्ति नाम का प्रत्येक तीन तीन प्रकार का माना जाता है आगे जब पढ़ेंगे जब आप लोग पंचदशी वगैरह उन सब में आता है सब जो तारूपेणा दृष्टान में घटाएंगे वहां देख आपसे वह नव पदार्थ आता है निर्णय निरूपण निर्णय का निरूपण किया जाता है निर्णय किसको कहते हैं निर्णय अवधारण ज्ञानम तमाणान फलम निश्चयात्मक ज्ञान कोई निर्णय करते और वह निर्णय प्रमाणों का ही फलस्वरूप है अर्थात प्रमाणों का फलस्वरूप जो निश्चयात्मक ज्ञान है उसी का नाम निर्णय सीधा साधा आता है वाद निरूपण उसमें भेदभाव कुछ नहीं निर्णय तो निर्णय है उसमें क्या भेद होना भेद हो फिर निर्णय का संशय आ जाएगा उसमें इसलिए निर्णय तो होता है नहीं हो सकता वाद, वाद, जल्प वितंडा। आएंगे। वाद का निरूपण करते हैं तत्व कथा वाद तत्व कथा तत्व ज्ञान की इच्छुक वादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर रूप कथा को वाद कहते हैं और अधिकतर वाद में जब वादी और प्रतिवादी होता है वादी गुरु होता है प्रतिवादी शिष्य ही होता है तत्व जिज्ञासा गुरु शिष्य का बीच का वार्तालाप है आम दुनिया का बीच का मामला नहीं है इसलिए जहां गुरु शिष्य का बात नहीं होती है वहां तत्व जिज्ञास विचार नहीं करना चाहिए कोई आ गया भगत जगत आगे बैठ गया और ब्रह्म ज्ञान जाने लग जाए तो उसे बात ही नहीं करना चाहिए ठीक है तेरे ब्रह गया तो रखो ठीक है नाम तुम्हारे शिष्य तो है नहीं तुमसे चर्चा करें न तो हमें गुरु मान रहा है हम तुमसे क्या चर्चा करें दोनों बात खत्म हो गई जहाँ गुरु शिष्य भाव है नहीं वहां वाद नहीं चढ़ सकता है वहां तत्व तो जिज्ञास पूर्वी का जय प्रश्नोत्तर रूपा कथा हो नहीं वाद का मूल जो है गुरुशिष्य भाव रूपा संबंध ही मूल है वाद का पीछे या जय और पराजय की आकांक्षा नहीं होती या किसी व्यक्ति का ज्ञान की कसौटी की परीक्षा की आकांक्षा भी नहीं होती है शुद्ध जिज्ञासा है तत्व की इच्छा आज चर्चा और रही हमारे पंडित जी जो आते हैं यहां पड़ोसी उनसे भाई अपने अनुभव बता रहे थे कि विद्यार्थी तो तो अपना घर में ठीक ठाक रोटी पानी नहीं था उन्होंने सोचा क्या करे कहा तो पाले कहीं से जगत में संस्कृत जल में डाल अपनी भंड का नक्षत्र रोटी खाते पीछे रहेगा अपना जैसे जैसे अपना बड़ा हो जाएगा बड़ा होने से मतलब है फ्री में फ्री में बड़ा हो जाएगा और पास पूछे तो, तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी ये दो पंथे एक काज वाली बात लाभ ही लाभ है इसलिए उसको छोड़ देते उधरम भरी है पेट भरने के लिए आ गए और क्या करें ये आशा में नहीं पटरी का तो वहां वहां से वहाँ वहाँ से वहाँ भड़कते रहेंगे वो पटरी फिट हो रहा है वहाँ अपना सेट हो देगा उनको पेट पर मौजूद भंडारे मिले खाए पीने काम करना पड़े ज्यादा आलसी बने पड़े रहे कैसे जैसे, जैसे सान जैसे वो लम्बा जोड़ा हो जाए घर वालों को वही इच्छा है वो आदि उसे उद्देश्य यही बड़ा हो जाए और जो है कृपा हो जाए प्रातर से सर्टिफिकेट मिल जाए मिल जाए तो अच्छी बात है ना मिले तो कोई बात नहीं आगे खेती तो करना जोतरा तो वही आकर ही अब क्या और दूसरा कहते हैं नहीं आत्मा भरी होते उधरम भरी नहीं होते आप तक ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के विभिन्न गुरुओं के पास जाते हैं प्राप्त कर सकते हैं तो से पर चले गए। ज्ञान की इच्छा से ही विभिन्न लोगों पास जाके अपने जिज्ञास व्यक्त करते ज्ञान को प्राप्त करता है ऐसे विद्यार्थी और मैंने उनसे पूछा महाराज उधरम भरी आत्मा ने क्यों किसकी संख्या कितनी है कहते अट्ठानवे संख्या होते दो परसेंट दो जो है आतो जिज्ञास विद्यार्थी होते जीवन का अनुभव कहते मैंने इतने लोगों को विद्यालय पढ़ाता रहा लेकिन तैयार जो हुए हैं सारे चालीस साल की सर्विस हैं हम मुश्किल से दस को तैयार कर पाएंगे चालीस साल पढ़ा करके दस को तैयार कर पाए मैंने दस ही वास्तविक जिज्ञास मिले बाकी सब पाखंडी विद्यार्थी हमने का बात आपको बिल्कुल अनुभव अपने अनुभव से वैसे ही लग रही है हमने भी पढ़ाया हजार सब पढ़ा दिया है इन तैयार कितने हुए आठ दसी तैयार हो पाए बाकी सब काम चालू पढ़ लिख लिया सर्टिफिकेट कर पा लिया शादी वादी कर ले बच्चा बच्चा करते अपने जैसे तैसे जिंदगी काट लें उनको ना जन्म ज्ञान से मतलब था ना आत्मज्ञान से मतलब कोई चीज सीन देना आए कहा विद्यालय पढ़ते रहे चलो सुना नहीं अच्छा विद्यालय चलो, चलो हम वहाँ चले जाते हैं दर्दनियाँ सुन लिया उन उनसे पढ़ाऊ जहाँ देखेगा तो वहाँ कह देंगे उनसे पढ़ाऊंग सर्टिफिकेट लेते आगे पूछते भी नहीं कितना सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको कई लोग उल्टा भी है हमसे पढ़े और हमको कहते क्या वो जो हमारे शिष्य हमने उनको पढ़ाया वो देखते हैं ठीक है हमसे पढ़ाया और आ, एक से एक होते हैं विद्यार्थी लोग तो वाद जो है कारण क्या यहाँ वाद में पर जय पराजय परीक्षा आदि की भावना नहीं होती है यानी परीक्षा की भावना गुरु की परीक्षा लेने की भावना गई तो शिष्य का शिष्यत्व खत्म हो गया कि हमेशा गुरु के प्रति पूजत्व की भावना और गुरु में शिष्य के प्रति वात्सल्य की भावना चित्त भावना और वास्तव्य भावना जहां पर हो दोनों के बीच में तभी जाकर तो उच्चित भावना आया नहीं संशय हो गया श्रद्धा टगमग रही है फिर तो गया फिर उसका ज्ञान पचेगा है नहीं सुनते रहो शब्द ज्ञान होते रहेगा पखंडी बना रहेगा शब्द ज्ञान प्राप्त करते रहेगा इसे तो वाद का आधार कहा कि भाई गुरु शिष्य परंपरा माननी पड़ेगी एक दूसरा वैसे पूज्य भावना और वात्सल्य भावना को अटूट बनाए रखना पड़ेगा श्रद्धा अटूट बननी चाहिए तब जाकर के काम बनेगा तत्व तो कथा वादा सच अष्ट निग्रहणाम अधिकरण में और जब गुरु शिष्य को समझाता है और शिष्य क्या करेगा होती मन में संशय पूछेगा, उसे कुछ बात बात उसकी होगी, उसमें देंगे, ठीक? और लेकिन होता क्या या उसके में न्यूनता होती है या तो फालतू तो होता है अधिकता यह वे निग्रस्ता आठ निग्रस्तानों से गुरु क्या करेगा शिष्य को निग्रहित कर देगा तू गलत बोल रहा है ऐसा नहीं वैसा है समझाता है समझाते वक्त शिष्य के जो प्रश्न था या जो के जो जिज्ञासा थी शिष्य का जो संशय था उसकी रखी हुई बात में आठ दोषों को दिखाएगा सबसे पहला तेज न्यूना दूसरा अधिक तीसरा अपसिद्धांत है मूल में यह हेक्टा भाष पंचक निग्रह याद निग्रह पहला न्यूनता क्योंकि जब भी जो बोलेगा तो अधूरा जानता ही बेचारा अपने अधूरे ज्ञान से बोलेगा इसलिए उसके अधूरातम को समझाना पड़ता है उसकी कमी को बता देता है ये कमी है तुम्हारा प्रश्न में भी कमी हो सकती है ये नहीं, नहीं। संशय में कमी हो सकता है तो न्यूनता रहती है उसकी बात में उसको समझाता है गुरु अधिकता अति प्रसंगिकता अनावश्यक बातें कह दे दबे मतलब की सारा तो हाथ पैर कुछ नहीं ऐसी बातें कह दिया प्रासंगिक सीधा काट प्रासंगिकीधा काटते फलत बात मत कर फटकार देते कई बार और कर। और कई बार वेदांत की चर्चा हो रही कहीं और उल्टा किसी जैन की धर्म की, की और बौद्ध की घोषा देता है उल्टा सिद्धांत अरे भाई कहा क्या चर्चा चल रहा है और यहाँ क्या कुछ सिद्धांत समझो इधर उधर चले जाए भागो के तरह वो पकड़ने में आएगा ना ये पकड़ने में आएगा तेरे अप सिद्धांत भी में भी नहीं जाना चाहिए और कोई अनुमान आदि प्रस्तुत किया ऐसा भी तो अनुमान कर सकते हैं ये बोल सकते उल्टा तब उसमें हित भाष दिखाना पड़ेगा गुरु का काम है। गुरु का काम शिष्य को तत्व ज्ञान कराने के लिए शिष्य के रूपापित जो आशंका संशय वगैरह में ये आठ दोषों अंग प्रस्तुत करके उसके विषय उसके ज्ञान को परिमार्जित करना संशोधन करना यह गुरु का ऐसी कथा जहां होती है ऐसे विचारना जहां है उसे वो वाद और जो जीत हार के लिए लड़ाई हो रही है वो वाद नहीं है वो जल जल्द उभय साधन वती विजगीषु कथा जल्द और दोनों हैं, वहां यहां भी वाली प्रतिवादी होता है वाली प्रतिवादी गुरु शिष्य नहीं है दो भिन्न सिद्धांत वाले बिल्कुल विरोधी सिद्धांत वाले दो आदमी बैठे हुए हैं अब एक कहते हैं मेरा सिद्धांत ठीक क्या वो कहता है मेरा सिद्धांत ठीक है, है, है एक दूसरे को काट करके एक दूसरे को जीत हासिल करने के लिए जो कथा होती है हो उसका नाम जल होता है उभय साधनवती दोनों ही अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने में लगे हुए हैं एक सिद्धांत का लेकर विचार नहीं चल रही है आपस में किन्तु दोनों के अलग अलग सिद्धांत है दोनों अपने अपने सिद्धांत सिद्ध करने में लग रहे हैं केवल सिद्ध करने में ही नहीं, नहीं लगे किंतु एक दूसरे को जीतने की इच्छा से लगे हुए हैं ज की कथा है जितने की पूर्वक जो कथा में लगा हुआ है ऐसी कथा का नाम जल होता है यहां पूजत की भावना नहीं है यहां अगले आदमी का खोपड़ी में छेद निकालने की कोशिश करना है छिद्रन्वेषण करने के प्रयास करते रहना हाँ। अगले के सिद्धांत तोड़ किसी भी तरह से इसमें लगे रहो साचे था असंभव और ऐसे में क्या है पूरे 22 प्रकार के निग्रस्तान का प्रयोग हो जाएगा पूरे 22 प्रकार के निग्रस्तान का प्रयोग करेगा अगले निग्रस्तान का क्या आदमी को दबा करके खंडन कर देना दबा देना खत्म कर मुंह बंद कर दो बोलती बंद ऐसी तर जाल बिछाओ उसका बोलती बंद हो गया उसके लिए जो भी छल सब कुछ अनुत्तर जातुत्तर असद उत्तर सब प्रयोग कर सब। कुछ ही ऐसे व्याकरण में बहुत बड़ी शास्त्रा जबरदस्त चल रहा था तो देखा बहुत प्रसिद्ध विद्वान तो हारने लग गए। अगला इतना तगड़ा तैयारी के साथ आया था। नया था लेकिन था उसका ये बुढ़्ढा जो है अहमकार में था मैं बिल्कुल मेरे बराबर कोई है ही नहीं पूरे काशी में अदिमा काम नहीं करा और जवान के सामने हार रहे हैं अब क्या करे उन अपने बुद्धि में एक झूठी सूत्र बना दिया अपना शिष्यों को सब उधर देख देख तो याद कर इस सूत्र का वृत्ति क्या होगा सूत्र है किसको क्या वृत्ति आ गई तो उसकी जय जयकार हो गई और जय जयकार हो गए जीत तो गए वो जीतने के बाद अपने घर गए अपने घर चले गए फिर ये सोचते रहा जो गुरु बना था, था तो बड़ा उगता सूर्य को एकदम डुबोने वाली बात आ गई जो है गड़बड़ कर दिया कैसे पता लगा जाए फिर दोनों <laughs> तो ने क्या किया फिर अपने चेला को बनाकर उनके पीछे भेज दिया तुम तो जो उनका चेलापन शेरी श्यार। श्यार। नहीं चेला बनो पढ़ो उनसे व्याखर पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते गुपचुप से झटके प्रश्न गुरु जी इस पांच छह महीना जाते उसने जो है फिर एक दिन पकड़ लिया बात उठते उठते ऐसे प्रसंग लाया हो जान बुझ करके जान को सूत्र बोल पड़ा जो उन्होंने कहा था वही सूत्र बोलते सुनते उनके दिमाग पढ़ा सभी बुद्धि की फिर आज मैं तो तुरंतों ने कहा ठीक है पाठ के बाद तो मैं समझाऊंगा बोलते उस बच्चे को तो विद्यार्थी सब चले गए उसके, उसके बाद वो जो बैठा था अकेले में उसको बताया बोल कौन बोलना ये मेरे डुप्लीकेट सुतरे हमने हराने के लिए डुप्लीकेट उड़ा लिया न सुतरे ना कोई वृत्ति से ना कोई रूप सिद्ध होता देखो चलिए तुम्हारे से बोलना इज्जत बचाने के लिए ये उत्तर की हमने अपनी प्रयोग किया था हाँ। लेकिन उस समय उस उस अष्टाध्या हाँ। आप छल पकड़ कर रहे ए, उसके जीवन फूर करीब बिना घबरा गया उसने यह सोचा बुद्धे जो बोल रहा है तो जरूर सूत्र कहीं ना कहीं होगा बातों हार तो हो गया ईमानदारी हो गई जीत गया पुरस्कार लेकर के था। था। था। था था। तो ले चला आया लड्डू पेड़ा खा गया पुरस्कार खा गया पारितोषक ले ली अब क्या बोलने से क्या फायदा बार पीटे पीछे बोलते रहो छर पपड़ तो किया तुमने वहां लेकिन वो शास्त्र शांति नहीं ऐसा कर सकते हैं यही एक है कह रहा है जल्प में ये भी स्वीकृति है परास्त करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो गलत नहीं है। क्या ही वो जीतने के लिए है जैसे भी जीत लो मोक्ष के लिए थोड़ी आवाज वा आवाज हो रही वहां वहां तो जितना है दूसरे को इसे वहां पूरे बाईस प्रकार का निग्र को छूट दे दिया छल भी आ जाते है इसमें आएगा सारी बात आएगा। आ गई इसमें पूरे बाईस आ जाता है सात यथा सर्वनिग्रह अधिकरण जल्द जो सकल निग्रहों का अधिकरण है सबसे अंतिम पदार्थ बताएंगे पूरे स्थान का वर्णन करेंगे पर परपक्षे दूषिते स्वपक्ष स्थापन प्रयोग अवसान आगे ना इसका प्रयोजन क्या है अगले पक्ष को दूषित करनी है और अपने पक्षापना उसके लिए जो चाहे सो प्रयोग करना ऐसे तो आता रामकृष्ण की तनाय रामकृष्ण की कहानी में आता है ना तनाय रामकृष्ण का ही कहानी में आता है या क्या वीरबल के कहानी में आता है एक आदमी ऐसे बहुत शास्त्र तो प्राप्त कर रहा परेशान कर रहा था इसने क्या कर दिया ऐसे दरब को बांध दिया और पत्तों को बांध दिया उस पर कपड़ा लपेट दिया और एक शास्त्र बनाकर भी झूठा दिया सभा में इस शास्त्र में जो लिखा है वो कौन बता सकता है अब वो शास्त्र है नहीं तो क्या लिखा हुआ है अगला <laughs> था उसका नाम रख दिया ऐसे झूठा मूठा कुछ नाम रख दिया तुम इसको पढ़े हो नहीं पढ़ते तुमने क्या पढ़ने सबको प्राप्त में भगा देता था राजा ना भोजने राज, भोज राजा की कहानी भोज करता है कि क्या सात तुम्हारे दिखाओ तो महाराज तो प्रभाव आपकी इज्जत का सवाल है सभाग का सवाल है इस सभा की इज्जत रखने के लिए हमें जो करना है कर रहे हैं हम आपको बाद में राशि बता देंगे इस समय जो आए हैं पंडित अलग अलग देशों से आपके सभा के पंडितों को अपमान कर रहे हैं इनको हमने जवाब देना है ऐसे नाम रख दिया जो नाम कभी किसी सुना ही नहीं था सबको बेचारा सा सब हाथ जोड़े माफ मांग इच्छा ये शास्त्र पढ़ा ही नहीं यही तो मुख्य है <laughs> इसको नहीं नहीं पढ़ा, पढ़ा फिर क्या पढ़ा आपने? अरे यही तो निर्णय निर्णय इसमें सारे ही है। इन को जो नहीं जाने, के <laughs> और सब जब भाग गए जय जयकार हो गया राजा की उसके तो बाद राजा को अलग से बोला कुछ नहीं देख लो ये राष्ट्रपू पत्ते तो लोग इस तरह से निग्रह का प्रयोग कर छल वाक्ल होता है पद छल होता है अनेक प्रकार के छल है छल का प्रयोग कर, कर अपना सिद्धांत क्या है, है दूषित करना है स्वपक्ष स्थापना करना प्रयोग अवसान यही इस प्रयोग का अवसान होता है उसे विषय कल्पना की जाती है इससे विरोधी का मुंह को बंद कर दिया अब बोल नहीं सकता कुछ चुप चला जाएगा इसका नाम जलप जल्पकथा है।